छात्र त चिंतामणिचारु संतुमत के असुभ सिंगारु जगमंगल गुणग्राम राम के राम ज्ञान कुछ धन धर्म धाम के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुदय विधव भीम रोग के जननी जनक सु प्रेम के प्रिय सकल व्रत धर्म नेम के समनताप संतापोक के प्रियकालक कर लोकलोक के, तो तो लोक लोक के। लोक सचे वूपति विचार के लो तो दान्या दान्या की दान्या दान्या दान्या के हरिषाव जन मन गन के अति तू्य प्रिय तम पुरार के रामद गण दारिद दिके मंत्र माम विषय जाल के तत्त कठिन तुमंक भाल के हरण लोकम दिन कर कर से दारी दारी दारी सेवत साल पाल जल से से पर जेवा पर जेवा पर जेवा जेवा हर से अभिमत दान देव से करु घर सेवत सुलभ हरि हरिहर से सुख वि शरद नद मन उदम से म भगत जन जीवन धन से सकल सुख सकल गुरी भोग से जग तन रूपद साधु लोग सेवक से। मन मानस से मराल से न दंग के लिए कपट दंब का हहन राम गुण ग्राम जिमी धनमलतचंड राम करित राश कर सरस सुखद सदकार कुम छ ठीक है भरणी के समान है राम कथा सब जो है स्त्रीलिंग है इसलिए जितने भी तक उदाहरण दिए स्त्रीलिंग शब्दों के ही उदाहरण दिए भरणी अगर मोर की जगह मोरनी तो भरणी स्त्रीलिंग शब्द दिया उन तो विवेकतावक का अरणी अरणी जो वो भी अरणी तो भी स्त्रीलिंग है चूंकि रामकथा स्त्रीलिंग शब्द है पिछले कल जितने दो उदाहरण दिए कथा के वो सब स्त्री रिंग नहीं है और तुलना की है तुलना करने मैंने सी करके बोला जैसे रमासी क्षमासी जमनासी काशी इस प्रकार से समान का समान था बताई उन कथा आज कहते हैं राम कथा के स्थान पर रामचरित्र उसकी महिमा बताते हैं राम कथा में रामचरित्र में विशेष अंतर नहीं है लेकिन रामचरित्र भगवान ने जो चरित्र किए वो तो रामचरित्र है और रामचरित्र का जो वर्णन है वो राम कथा है इतना अंतर तो है रामचरित्र जो है वो पुल्य है थोड़ी इसलिए यहाँ पर भी इसकी जो तुलना करते हैं तो पुल्लिंग से ही तुलना करते हैं उसी प्रकार के शब्द जो वो तुलना के लिए तो ऐसी वैसे वैसे प्रति ढोड़ करके लाए रामकथा का जो प्रभाव है वैसा सही प्रभाव रामचरित का भी है भगवान की चरित्र उनका स्मरण करें सहज सुनाए सहज सुने चरित्र भी उसी कथा के तिरणकारी है ऐसे भगवान की कथा कोई तो चाहे तो इन दोनों की लिस्ट तैयार तो कर सकता है दो कलम में बनावे रामकथा की महिमा तो उसी रामचरित्र की महिमा भी उसी संकर्ष मिल जाएगी और राम नाम की महिमा भी उसी के समकक्ष मिल जाएगी जो राम नाम की महिमा है वही तो राम रामचरित्र की महिमा है वही राम कथा की महिमा है आप कहते तो हैं जैसे रामचरित चिंतामणी चारू ती चार चिंतामणि हो तो रामचरित हो चिंतामणि एक तो उपलब है उपलब्ध के बार मूल्यवान है एक तो है पारसमणि और एक है चिंतामणि कारसमणि तो केवल लोहे को सोना बना देती है और चिंतामणि चाहे तांबा हो चाहे पीतल हो चाहे तो कोई भी और धातु हो पत्थर को भी उसको भी सोना बना दो तो बताओ पारसमण ज्यादा मूल्यवान अभी चिंतामन ज्यादा मूल्यवान है मूल्यवानी बात ऐसी चिंताम्य कथा चिंतामन चारों चारू होने कि चिंतामन की विशेषता क्या है कि जो बिल्कुल महामूर्ख हो बिल्कुल ही तुच्छ व्यक्ति हो जिनमें की कोई गति न हो कोई बुद्धि न हो कोई सामर्थ्य न हो ऐसे व्यक्तियों की ओर हालित कर दे तो नए श्रेष्ठ में नई शक्ति उत्पन्न कर दे और महिमा प्रदान कर दे उनको भी मिट्टी पत्थर से सोना बना दे ये भगवान की चतुर्थी महिमा है अगर ऐसा न हो तो, तो भगवान के चरित्र कौन वर्णन करें कौन सुने जीवन का वैसे आजकल जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके चलते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो डिफरेंट तो से विकास कैसे हो सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उस पर्सनालिटी में कोई तो शरीर का ही तगड़ा मौका करना पर्सनैलिटी तो है पर्सनैलिटी के व्यक्ति का भाव कैसा है बुद्धि कैसी है ज्ञान कैसा है उन सब विकास करना जब व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां हैं उनको भी जागृत करना तब व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता ये है कथा जो ये है व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सबसे सुंदर साधन उसमें वो सब गुण विद्यमान है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की दिखते बताए जाते हैं संसार में तो सब रामकथा में जीतमान रामचरित में सब विद्यमान बस बात का प्रयोग करनी थी अगर मान लो कि कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को चल रहा हो वहां से कोई व्यक्ति पॉइंट्स लिख लागे और लिख करके काफी दिन मारी में तो उसकी पर्सनैलिटी कितनी जबरदस्त होगी कहीं तो वहीं रहेगा कोई वही विकास में उन पॉइंट्स को जीवन में ढाल करना पड़ेगा उनका अभ्यास करना पड़ेगा व्यक्तित्व का विकास है ऐसे ही भगवान की कथा जो इसमें है ये है इसमें व्यक्तित्व विकास के संलक्षण अच्छा। और भगवान स्वयं उसके भगवान राम स्वयं उसके मूर्खमान रूप है जैसे भगवान राम है जैसा उनका स्वरूप है जैसा उनका स्वभाव है जैसे उनके जो धर्म है उस प्रकार का विकास अगर कोई करना चाहे तो राम प्रथा भले राम और पुरुष में जिन लोगों का वर्णन आता है कि सबका अभ्यास को भी स्वयं उसी प्रकार बनने का प्रयास प्रयास करें ये न समझे कि भगवान राम तो गलत आदमी थे हम जो ठीक हैं हम सही आदमी हैं भगवान राम तो त्रेता युग में हुए थे उस समय के अनुसार थे और हम खलीग में पैदा हुए हैं इसलिए हमारा धर्म दूसरा है हम दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं अब इस जमाने में ऐसे ही गाइए जैसे हम जैसे छल छल हम करते हैं लोगों को छटते हैं लोगों को धूल भुण बोलते भुण हैं परेशान करते हैं ऐसा ही होना चाहिए आज हमारे जैसा हम ही आदर्श हैं ऐसी भावना रखने वाला जो दत्व होगा उसके रामचरित मानो श्री की बेकार की बच्चे दो करिए किसी काम की नहीं लेकिन यदि भगवान राम उसके जीवन के आदर्श हों वैसा बनना चाहे तो रामचरित जैसे भगवान राम के समृद्धि में आकर के निकट आकर के विभीषण का उद्धार हो गया सुग्रीव का उद्धार हो गया हनुमान जी का उद्धार हो गया इतने बांधवों का उद्धार हो गया जानमान का हो गया तो भगवान के संसर्ग में आने पर ये सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए कितने महिमावान हो गए कितनी यशस्वी हो गए उनकी भी कथा साथ भगवान राम की कथा के साथ इन सभी कथा जाय जाती है इनकी प्रशंसा भी की जाती है मार्गदर्शन की महिमा बोलते हैं ऐसे ही जो भगवान के चरित्रों के सन्दिधि में आता है भगवान की कथा से संपर्क करता है कथा सुनता है सुनाता है कथा तो के संपर्क में आते आते उसकी बुद्धि में परिवर्तन आता है और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है विकास होता है इसलिए यह सबसे पहला उदाहरण यही दिया कि रामकथा चिंता मह के समान है और ये चिंतामणि बड़े मूल्यवान मणि है तो इसको जो बहो जैसे जैसे मणिया माला बना करके मणि बनाई सिर्फ ऊपर मणि बांधी और चमकती है तो आभूषण का काम करती है तो ये चिंतामणि आभूषण भी है इसी रात की कहती है आभूषण कैसा है तो कहते संत सुमकी सुमल सेवा संतों की जो सद्बुद्धि है वो मानो एक स्त्री के समान है और तो उस तो इस स्त्री का श्रृंगार ईरान रामकथा है जैसे कोई स्त्री के आभूषण बना करके चिंतामन को धारण करे और वो बड़ी सौभाग्यमान हो इसी प्रकार साधु कृष्णों की जो बुद्धि है वो तो इस भगवान की राम कथा को खा करके श्रृंगार युक्त हो जाती है बुद्धि की महिमा इसी में जो व्यक्ति जाने जिसकी बुद्धि में में राम राम चलते महिमा बैठे समस्त राम का जिसे कि ज्ञान हो हो उसकी बुद्धि मानो एक हो गया वो बुद्धि सद्बुद्धि हो गई और सद्बुद्धि में भी शोभा आ गई अब वो व्यक्ति जहाँ वो बुद्धि जहाँ देखने में आएगी लोगों के दश्वि में संपर्क में आएगा अन्य लोग सराहना करेंगे वहा ऐसी सुंदर बुद्धि है देखो कैसी आकर्षक बुद्धि है कैसे सुंदर सुंदर भाव कैसे सुंदर सुंदर विचार इस व्यक्ति के मन में आते हैं ऐसे करके लोग सराहना करेंगे रामचरित मानस में क्या जगह जगह एक, एक एक चौपाई एक एक मणि और मूर्ता का समान है कोई व्यक्ति जब अपनी बुद्धि की कोई ज्यादा बुद्धि लगा करके ज्ञान की बात कहना चाहता है समझदारी की बात कहना चाहता है व्यवहारिक जीवन में कुछ लोगों को शिक्षा देना चाहता है तो शिक्षा की बात बताएगा तो बताएगा साथ साथ रामायण की एक सुनाएगा जब चौबाई सुनाएगा तो उसकी बात में जो कुछ बात उसने बोली उसमें मुहा जैसे कते चार चांद लग गए मैंने उसके उस विचार में उसके उस सिद्धांत में सौंदर्य आ गया व्यक्ति तुरंत उसकी बात को स्वीकार करी करिएगा हां हाँ बात बिल्कुल ठीक कहते हो तो रामायण में वैसा लिखा है वैसा ही सुंदिर है तो। और अगर बुद्धि राम सर्व मानस के सिद्धांतों के अनुकूल है तो वो बुद्धि सुमती है सदबुद्धि कामसत मानस के सिद्धांतों से अगर किसी व्यक्ति की व्यक्ति की बुद्धि उल्टी है ग्रंथ ने कुछ लिखा और की की है और व्यक्ति की भूल तो उसकी विपरीत मान्यताएं धारणाएं तो उसकी बुद्धि कैसी है दुर्बुद्धि और दुर्बुद्धि की कोई शोभा नहीं बद्दि जहां व्यक्ति की बुद्धि कुरूप हुई बद्धि हुई वहां उसका व्यक्तित्व बिगड़ गया तो व्यक्तित्व का विकास करने वाली ये रामकथा भगवान राम के चरित्र किस प्रकार से हैं ये खुशीदास जी बताते हैं कि यहाँ ये महिमा बता रहे हैं जिससे कि व्यक्ति इस महिमा को ध्यान में रखे और राम कथा को सावधानी से पढ़े उनके सिद्धांतों को देखे और उन सिद्धांतों को जीवन में लावे व्यवहार में ला दे अपने आचरण में ला और आसरम में लाने के साथ साथ जब सिद्धांतों को बोले जो कुछ भी बातचीत करे तो इस सिद्धांत के अनुसार बोले रामचरित्र के अनुसार भगवान की कथा जो कुछ है उसमें चौतन्यों के अनुसार जो रामचर में कहा गया है उसी से प्रमाणित बात को बोलना चाहिए उसके विपरीत बात में बोले अब देखो आगे इसकी महिमा सुनाते हैं, जग मंगल गुणग्राम राम के तो राम के जो गुणग्राम है और वो चरित्र जो है वो गुरुओं का गाम के माना शम्भ भगवान के चरित्र भी हैं और भगवान के गुण भी हैं देखो भगवान राम तो हैं है। भगवान राम के कुछ गुण विशेष हैं जिसके कारण भगवान राम राम और उन गुणों को धारण करने वाले भगवान राम ने जो व्यवहार और आचरण किया वो तो रामचरित्र है और उस रामचरित्र को जब हम वर्णन करते हैं तब तो वो राम कथा है देखो भगवान राम तो है ही है भगवान की महिमा परमात्मा की महिमा जो है सो है ही है लेकिन भगवान के जो गुण राम है वो भी महिमा में, उनके चरित्र भी वो भी महिमा है इसलिए भगवान का जो स्मरण करें तो भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए और भगवान के चरित्र का स्मरण करना चाहिए जैसे भगवान के स्मरण तो किया तो भगवान राम का स्मरण किया तो समझो तो उनका एक आकार उनका एक रूप आ गया रूप आकार भी स्मरण करें तो उनके परम सौंदर्य रूप का स्मरण करें जो अलौकिक रूप है जैसा जो संसार में कहीं किसी व्यक्ति का सौंदर्य नहीं देखा जाता उससे भी ज्यादा दिव्य सौंदर्य में भगवान राम हैं इस प्रकार से उनका स्मरण करना चाहिए तो भगवान राम का सबसे पहला गुण है वो उनका सौंदर्यित्व का सौंदर्य बाहरी शारीरिक और बड़ा ही आकर्षक आकर्षक, आकर्षक मैंने ऐसी इच्छा होती है कि देखते ही रह जाए उदर से अपनी दृष्टि को हटा रहे हैं क्षण जितनी देर देखते रहते हैं उतनी देर तक बार बार उसमें नवीनता ही देखती रहती ऐसा सुंदर तो यहां से भगवान के गुण कारंभ होते हैं फिर भगवान के जब मुख की तरफ देखते हैं तब देखते हैं कि भगवान प्रसन्नता बने मुख में प्रसन्नता होंगी ये प्रसन्नता भी एक उनका गुण भगवान सराब प्रसन्न रहते उनका गुण भगवान के नेत्रों की तरफ देखें तो नेत्रों में ऐसा लगता है कि कथा का समुद्र उमड़ रहा भगवान कथा में धाम दीन है दीनमंद कर्मा सागर है ये भगवान के गुण इन गुणों का स्मरण <खेँगे> और उनके जैसे जैसे चरित्रों का स्मान करेंगे बहुत से गुण आपको तो स्मान आए भगवान राम लाल अपने भाइयों के साथ खेलते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भाई को हारने का दुख न हो इसलिए स्वयं हार जाते हैं भाइयों को जिता देते हैं ये क्या है गुण एक कि दोष हार जाना जो है दोष है कि गुण देकर <laughs> ऐसे गुण ध्यान खत्म जब भगवान राम का तो राज्यभिषेक होने जा रहा था एक दिन पहले <laughs> तुम तो मिलने के लिए उनके मित्र लोग अयोध्या में रहते थे समयस्क लोग आए मान लो उनको उनका अभिनंदन करने के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वे लोग आए सायंकाल जैसी मानूंगा सब गौर कर उनके सामने भगवान राम राम राज्य प्राप्त हो रहा है न इसका अंधार दिखाते हैं और न उसके लिए प्रसन्नता ही व्यक्त करते हैं सबके तो सामने कहते हैं कोई बात नहीं है राज्य प्राप्त हो रहा है, ये तो इस बात का हमें तो इस बात का सोच है कि ये रात चारों भाइयों को मिलना चाहिए तीन भाइयों को राज्य मिलेगा नहीं एक अकेले को तो मिल है इस प्रकार की सोच तो बताओ ये बुद्धिमानी की बात है वो मूर्खता की लोग कहें भाई मूर्खता की बातें राज्य में गाय को तो चिंता की इन भाइयों की मूर्खता नहीं गुण हैं है उनकी उदारता और इन्हीं गुणों के कारण उनका व्यक्तित्व का विकास हुआ विकास के वो तो गुण मैदान फेरी मान लो कोई कच्ची यही सब गुण आते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है तो और परमात्मा भाव प्राप्त होता है यदि परमात्मा के भगवान राम के गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाए तो क्या उन्हीं जिन गुणों के काल से भगवान राम राम है वही गुण जिसके व्यक्तित्व में आ जाए वो स्वयं भी राम हो जाए उसको राम होने में क्या समझे उन्हीं के समान पूजनीय हो जाए उन्हीं के समान नहिमा बन जाए इसलिए इन गुणों को भगवान राम जो है राज्य जाने के लिए राज्य छोड़कर के जाने के लिए आदेश होता है तो भगवान राम के जाने को तैयार हो जाते और उस समय उनके मुख पर मलामता नहीं आती तो इसके माने वो सम्भाव बने रहते हैं राज्य प्राप्त होता है तो राज्य जाता है तो उनके हित में हरा डोलाव नहीं आता उसमें कोई प्रतिखण्ड उत्थ नहीं होने जाता सदा संभाव बने रहते कि यह बने रहना गुण है कि दोष कहते पहचान है ये गुण है दोष नहीं है इस प्रकार से हम भगवान के गुणों को स्मरण करो ये भगवान के सब गुण कैसे हैं क्योंकि जग मंगल सारे संसार का मंगल करने वाले हैं अगर एक कल्पना कर लो हालांकि कल्पना झूठी है मान लो झूठी है लेकिन आप समझ दो यही गुण समाज में सब व्यक्तियों के अंदर आ जाए तो क्या हो सब लोग दूसरे को जिताने के लिए स्वयं हारने लगे तो क्या हो झगड़ा हो कोई दुखी हो मंगल हो कि नहीं हो है? अगर हर व्यक्ति कक्ष सामने अवस्था को हो जाए अंकुल प्रतिकूल स्थित होने पर किसी को हर्ष विशास न हो तो बताओ संसार में मंगल होगा क्या मंगल सब लोगों के मन में दया भाव आ जाए करना भाग आ जाए उदारता आ जाए लोग कल्याण की भावना सत्य मन में आ जाए इसी के लिए सब लोग लग जाए तो बताओ समाज कैसा हो जाए भला हो जाएगी तो अगर तुलसीदास तो जी कहते हैं मंगल गुरु राम राम के तो कौन सी सहयोग की कर रहे हैं कौन झूठ बात बता रहे हैं तो अगर ये सबका ये सबका सब सारे संसार में नहीं होता है तो जितने समाज में हो जाए उसी का कल्याण है जिन व्यक्तियों के बीच में हो जाए उन्हीं का कल्याण है जिस परिवार में ये गुण आ जाए वही परिवार का कल्याण है जितनी क्षेत्र में हो जाए जहां कहीं हो जाए वही एक है मंडल ही मंडल है इस प्रकार से इन चौपाइयों को देखकर करके थोड़ा विचार करना चाहिए कि क्या कहते हैं और उसका तात्पर्य कैसे इसका किस प्रकार से होता है ऐसे ध्यान देना जग मंगल ग्राम राम के दान धन धर्म धाम के रहते देखो भगवान के, के ये ग्राम है भगवान के ये चरित्र है ये चारों पुरुषार्थ के देने वाले है धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चार पुरुषार्थ है इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले भगवान है। के हैं चार पुरुषार्थ के मनुष्य अपना पुरुषार्थ करके अपने जीवन में यही चार बातें प्राप्त कर सकता है बस इसलिए हमको पुरुषार्थ होता है इन पुरुषार्थों को भी दो तो भाग में बांटा जाता है कि एक अभ्योदय और एक निश्रेय धर्मार्थ और काम ये अभ्युदय कहलाता है अभ्योदय मतलब प्रॉस्पेरिटी भौतिक उन्नति भौतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति कुछ चाह सकता है तो ये चार बातें चाह सकता है जैसे कोई व्यक्ति धर्म की कामना करे तो किसी भी धन की कामना करे कि धन की कामना करने से हमें भौतिक सुख प्राप्त होगा की प्राप्त होगी स्व प्राप्त होगा इसलिए धन की कामना की कराप्त हो गई इसलिए अर्थ की प्राप्ति हो तो इस जीवन में अर्थ से मैंने धन संपत्ति उससे जो है भौतिक सामग्री सुख सामग्री इसको भी सकती है प्राप्त की जा सकती इसलिए धन प्राप्त की काम के मैंने भव्य पदार्थ है वो काम वो प्राप्त हो गए तो भौतिक जो कुछ भी प्राप्त होना था।, हो था किसी में सब कुछ आ गया तो जन्म नाम से छुटकारा कर्म के लंबन से छूट गए तो ये मुक्ति हो गई इसको निश्रवेश कहते हैं मान ये पर्म पुरुषार्थ है इसको प्राप्त कर लेने के बाद में कुछ भी प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं बचता सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्राप्त होती है कि ये दान मतलब देने वाला है भगवान के गुणगान देने वाले हैं मुक्ति के मुक्ति धन धर्म धाम के मुक्ति तो आ गई मुक्ति में और धर्म आ गया धर्म आ गया धर्म के रूप में और काम के स्थान में तुलसीदास ने काम शब्द प्रयोग नहीं किया धाम शब्द प्रयोग कर दिया अब धाम क्यों कर दिया काम लिखना चाहिए काम भी लिख देते तो मंदिर में कम गर्दन थी जब मंगल राम के ऐसी दिख काम, काम के काम लिख देने में क्या परेशानी थी काम के स्थान में धाम लिखा तो धन धर्म जो दो बार सब धा आया तो उन्होंने कहा धा जाए धाम लिखो तो धन धर्म धाम के लेकिन धाम के माने क्या है धाम के माने घर तो माने भगवान जो है घर देने वाले भी हैं घर देने वाले के माने क्या है उसका विवाह हो जाएगा उसे पत्नी भी मिल जाएगी उसे एक घर मिल जाएगा उसके पुत्र हो जाएंगे पौत्र हो जाएंगे धाम में ये सब शामिल है इसलिए धाम शब्द काम से ज्यादा अर्थ वाला और व्यापक दिखाई दिया और भेदभाव ही देता।, देता है लेकिन व्यापक अर्थ देता है सब बातें आ जाती हैं इसमें, तो मेरे साथ धाम बन गया है कहते हैं देखो भगवान राम तो जाता है तो उसे मैरादा प्राप्त होता है योग साधना करता है ज्ञान प्राप्त होते हैं ये कह ज्ञान गुरु के पास ही ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान कैसे प्राप्त होता है वैराग्य जब आता है तब ज्ञान प्राप्त होता है वैराग्य कैसे आता है योग के द्वारा आता है योग कमाने निष्काम का नियोग जब निष्काम का नियोग करेगा तो वैराग्य आएगा वैराग्य आएगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा प्रकार से तो कहते हैं कि जो, जो सदगुरु के खास अगर कोई रहे तो रहते तो तो उसकी तीन तीन ये तीनों वातन प्राप्त हो जाए और समस्त परमार्थ को इन तीन भागों में बांट सकते हैं जितनी आध्यात्मिक साधना है जबकि निष्काम कर्म त्यादी करे और चित्त को शुद्ध करें जिससे कि बैराग्य प्राप्त हो बैराज करके ज्ञान प्राप्त करे ज्ञान के मन वेदांत का ज्ञान उपनिषदों का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान को ज्ञान प्राप्त और ज्ञान प्राप्त तो करके मुक्त हो जाए, तो इसके लिए सदगुरु गुरु भी दो प्रकार एक गुरु और एक सदगुरु जो गुरु मुक्त जाता है परमार्थ ज्ञान दे और मुक्त प्रदान करे करावे वो सदगुरु बाकी और गुरु जो मार्गदर्शन कराने वाले हैं भौतिक विद्या पढ़ाने वाले हैं वो भी सदगुरु कहलाते हैं जाते हैं लोग बात कैबी करते हैं और गांव सीखते हैं तुमको तो कौन सिखाता है? गुरु सिखाता वो भी गुरु होते हैं। तो गुरु तो हर तो क्षेत्र के अपने अपने विभिन्न विषय है सबके गुरु हैं लेकिन सदगुरु के माने है जो सदवस्तु को उपलब्ध करा दे सदवस्त्र धर्मात्मा को प्राप्त करा दे उस सदगुरु इसलिए जो है यह भगवान राम के जो चरित्र हैं वो सदगुण के समान है पर विबुदीम रोग, रोग के विबुद के मेरे देवता विबुद के माने देवताओं के वैद्य है भव भीम रोग के ये जो भौ रोग है ये बड़ा भीम रोग है भौरोग के मैंने संसार का जो रोग है संसार छक है कर्म का बंधन है जन्म तो का छक है भवरोग है और ये भवरोग ढील क्या है क्योंकि शरीर के छूटने के साथ ये रोग छूटता नहीं है बाकी शरीर में जितने रोग होते हैं शरीर के समाप्त होने के साथ वो सारे रोग समाप्त होते मरने के बाद चाहे दमा हो चाहे खप हो और चाहे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो और चाहे जिसको खोल हो चाहे जिसको कैंसर हो शरीर छूट गया मर गए तो सारे रोग छूट गए जहां जाकर के पैदा होंगे नए शरीर सर से पैदा होंगे नए शरीर मिलेगा तो कोई रोग की कोई समस्या नहीं लेकिन ये भय रोग ऐसा रोग है कि जीव एक शरीर से जब दूसरे शरीर में जाता है तो अपने साथ ले जाता है भय रोग जो है जीव रोग है शरीर का रोग नहीं और तो जब तक ये रोग जीव को लगा रहता है तब तो तक जीव दुखी रहता है परेशान रहता है तो जीव के इस भौरव को दूर करने के लिए ये रामकथा जो है ये है भगवान के चरित्र ये कैसे हैं ये वैद्य के समान वैद्य के समान रोग दूर करने वाले इस रामचरित्र को सुनते रहे विचार करते रहे ध्यान भरते रहे भगवान के चरित्रों का गुण के स्मरण करते रहे तो ये भौरव दूर हो जाएगा विभुट वैद्य कौन है कहते हैं अश्विनी कुमार को कहते हैं कि एक विविध वैद्य विविध गण देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार जो है ये सूर्य के पुत्र हैं सूर्य के पुत्र हैं देखो सूर्य जो हो गए स्वास्थ्य मर्धक अश्विमी कुमार सूर्य के पुत्र है इसलिए रोगों को दूर करने वाले अब शारीरिक रोग और फिर शारीरिक रोग के साथ में सूर्य का संबंध इसको जोड़े तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है अनेकों तो रोगों को दूर करने वाला है सूर्य का प्रकाश जहां नहीं मिलता वहां लोग स्किन डिसीजे जैसे तो बहुत हो जाते हैं और दूसरे दूसरे दूसर दूसर रोग हो जाते हैं जीवन व्यक्तिगत चल रहा है सूर्य के प्रकाश और प्रभा से ही चल रहा है तो सूर्य की पत्नी का नाम है प्रभा और सूर्य जो है वो प्रभा के पति है और इन दोनों के नए जो पुत्र उत्पन्न उसका नाम अश्विनी कुमार है सूर्य के पुत्र नंदा जी भी है सूर्य के पुत्र यमराज भी है ये भी है और अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र है तो आप देखेंगे ये जैसे कि अश्विनी कुमार सूर्य पुत्र हैं वो कहते हैं किसी प्रकार के कथा ये भय की दवा औषध है ये है रामकथा है फिर कहते हैं जनम जनक से राम प्रेम के और ये जो है भगवान की कथा जो है ये है भगवान के चरित्र और भगवान के गुणग्राम ये जनम जनक की तरह से है भगवान की कथा जो है रामकथा वो तो जननी के समान है और भगवान के चरित्र जो है के समान है दोनों माता पिता हो गए और ये प्रेम प्रदान करने वाले जो इस कथा को सुनेगा जो इस कथा को पढ़ेगा भगवान के चरित्रों का स्मरण करेगा उनके गुण का स्मरण करेगा उसके अर्जन में भगवान के प्रति प्रेम आ जाएगा भगवान राम का प्रेम सीता जी में प्रेम भगवान राम में प्रेम उसके अर्जय उत्पन्न होगा किसी <laughs> व्यक्ति को भी कहता कि भाई हमें ज्ञान में तो बहुत रुचि है लेकिन भक्ति है ही नहीं प्रेम है ही नहीं भक्ति कैसे आ रहे है? तो देखो इसका उत्तर तो क्या है ये राम कथा भगवान के चरित्र जो ये जन्म जनम जनक सी राम प्रेम के आप और मानस बार बार पढ़ो बार भागवत इसी प्रकार के पढ़ो पढ़ाओ सुनो सुनाओ आप देखोगे कि भक्त नहीं होगी तो भक्ति आ जाएगी उत्पन्न हो जाएगी इसलिए कहते हैं कि ये बीज सकल व्रत धर्म नियम के और जितने भी धर्म और नियम इत्यादि हैं, व्रत हैं, धर्म है नियम है उन सबके बीज यही है जब व्यक्ति भगवान के चरित्रों को सुनता सुनाता है तब फिर व्रत भी करने लगता है संयम भी करने लगता है फिर वो धर्म का पालन भी करने लगता है ये सब करने लगता है जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में नहीं चलते वे अगर भगवान की कथा को सुने तो धर्म छोड़ के धर्म करने लगेंगे जो व्यक्ति इंद्रिय संयम निग्रह नहीं करते विषयों में अर्जित कहें वे भगवान को कथा सुनेंगे तो इंद्रिय संयम लगें। करने लगेंगे मनोनिग्रह करने लगेंगे ये सब आ जाएगा कथा सुने तो सही है और सुनेंगे तो फिर क्या कर लेंगे अगर तुम तो दवा खाए ही नहीं तो क्या करे तुम कैसे लोग दूर हो ये तो सुनने की बात है करने की बात है नहीं करेगा तो तो कुछ नहीं इसलिए कहते हैं कि समन पाप संताप शोक के और कहते हैं ये आप संताप और शोक के साथ समन करने वाले हैं आप समन होते हैं, मैंने पाप दूर होते हैं संताप मैंने दुख दूर होते हैं शोक दूर होते हैं ये सत्य सब इनकी कथा को सुनने से ये सब दूर होते हैं तो प्रिय पालक परलोक लोक के पर लोक और परलोक दोनों के प्रिय पालक है पालक मैंने इनका पालन करने वाले लोग तो भी बनता है परलोक भी बनता है मैंने ऐसा नहीं कोई जो कहते हैं अरे भाई ये तो अध्यात्म विद्या या धर्म क्या प्रलोक की बातें इस लोक से इनका कोई संबंध नहीं वो अज्ञानी है में अब ये अध्यात्म विद्या जो है श्लोक में भी कल्याण करने वाली है तो जो भी कल्याण इस्लोक में हो है, सब कल्याण कर प्राप्त करने वाली इस कथा से होने वाले और प्रयोग का लिये करने वाले यदि व्यक्ति इस जीवन के प्रारंभ काल में इस विद्या का अध्ययन करे सीखे जीवन में धारण करे तो सारा जीवन उसका आनंद सुखमय हो जाए असह छो मेरे बार में जिस लोक जाए वहां पर उसको स्वर्ग लोगों की प्राप्त हो महत्व में जाना सचेत भट्ट भ्रूपदी विचार के हम कहते हैं देखो एक यहाँ शिक्षक आप है कि आगे चलकर चलते उत्तर कांड में इसका एक बड़ा रूपक है कि विचार नाम का एक राजा है एक राजा है जिसके नाम विचार है विचार का जो मंत्री है वो तो विचार का मंत्री कौन होगा राजा का मंत्री अगर विचार राजा है तो विवेक उसका मंत्री है बैराग्य उसका मंत्री विवेक और बैराग्य के मंत्री के द्वारा विचार रूपी राजा का कार्य चलता है देखो तो तो ये आंतरिक जगत का राज्य अपने आंतरिक जगत में विवेक राजा है जो विचार अगर कोई व्यक्ति विचार नहीं करता तो जैसे बिना राजा के राज्य तैसे तो ही अपने आंतरिक जीवन में बिना राजा का राज्य हो जाएगा बिना राजा जो के मैंने अपने भीतर भी नाना प्रकार की तरह तरह की वृत्तियां उत्पन्न होंगी और उनके ऊपर कोई नियंत्रण क्या विचार आने और कुछ समय व्यक्ति क्या करे इसलिए आंतरिक जगत का राजा है वो विचार और तो विचार को सहाय मंत्री जो है वो विवेक और वैराग्य भूपति विचार के भूपत्व तो राजा विचार रूपी राजा के है ये जो है रामकथा भगवान के चरित्र और भगवान के गुणग्राम ये मंत्री हैं और सेनापति मंत्री और सेनापति के माने बड़ा वीर वीर माने सेनापति तक जैसा वीर सेनापत होना चाहिए वैसा सेनापति जैसा मंत्री होना चाहिए बुद्धिमान विवेकमान वैसा मंत्री तो भगवान के जो हैं ये चरित्र और भगवान के गुण ये मंत्री या समान सेनापति के समान है और इससे विचार सशक्त बनता है मैंने विचार रूपी राजा बलवान बनता है हृदय में विचार का राज्य बना रहता है विचार को अपने हृदय के राज्य को छोड़ के भागना नहीं पड़ता अगर ये कथा न पढ़े न सुने अध्यात्म विद्या न सीखे तो विचार रूपी राजा हमारे हृदय के राज्य को छोड़ करके भाग जाए टिक नहीं करता ये, तो इतनी इतनी जो ते ते ते ये जो कितनी-कितनी बातें हैं हैं उसमें एक कहते कुछ कुंभद ऋषि के समान है कुंभद ऋषि मैंने माना अगस्त ऋषि ये भगवान के, तो के चरित्र क्या है अगस्त ऋषि तो तो के समान है अगस्त ऋषि ने क्या किया क्या महिमा है कि वो समुद्र गो कुंभद ऋषि तो ये भगवान के चरित्र ये पंगज के समान के लिए क्या सौंप जाएंगे कि लोग को तो सौंप जाएंगे लोग रूपी जो समुद्र है उसको ये शक्ति जाएगी लोग उदतार जो लोग है वो समुद्र है उदत नहीं समुद्र लोग अपार समुद्र है लोग जो तो चलना समुद्र से किया लोग धन का लोग संपत्ति का लोग राज्य का लोग ये बड़ा समुद्र के समान होता इससे कभी व्यक्ति तृत्व तो नहीं होता बराबर और और कामना बनी रहती है और मिल जाए और मिल जाए अभी क्या है अभी थोड़ा ही है और मिल जाए योगी व्यक्ति के लिए सारे संसार की संपत्ति उसको एक हाथ में उसी में हाथ में आ जाए तो उसे थोड़ी लगेगी ये नहीं कह रहा सारी संपत्ति आ गई है, मैं सब आ गए ऐसा नहीं बोलेगा लगेगी सारी संपत्ति हम समझते थे बहुत होगी लेकिन ये तो बहुत थोड़ी है क्या की वजह से लोग व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होता काम को कलमल करीगन के कलमल के जो करीगन है उनके लिए ये तिहारी साबित है ये भगवान के जो चरित्र है सिंह के पुत्र सिंह सुमन है जैसे सिंह पुत्र जो वो हाथियों को बड़े बड़े हाथियों को जंगली हाथियों को भी अपने बस में कर लेता है उनका शिकार कर लेता है उनको मार लेता है ऐसे ही भगवान के चरित्र भले ही आपको छोटे छोटे लगे आपको भले ही लगे कि इनमें कोई विशेष शक्ति नहीं है लेकिन इनमें इतनी सहमत है कलियुग के जितने कलिपी जितने हाथी काम क्रोध इत्यादि कलियुगु के जितने भी मल है वो हाथी की तरह के हैं उन को विविग्न कर देने में समर्थ है इसलिए राम कथा सुना सुनाने तो फिर काम कोद इत्यादि रह जाएंगे के हर सावर जनमन बन के जनमन भक्तों के मन में मन रूपी बनने ये काम कोद के अनुशासन ये आते रहते हैं इनका बध करने के लिए भगवान के क्षेत्र जो वो सिंह के समान है अतिथि पुरारी प्रियतम शंकर जी शंकर जी के लिए यह है अति के समान पूज्य और प्रिय मान शंकर जी को तो यह बहुत प्रिय भगवान राम के क्षेत्र जैसे किसी व्यक्ति को गृहस्थ तो को अतिथि प्रिय होता है अतीत आ गया तो ग्रहस्थ प्रसन्न तो हो गया, तो तो गया। अतुथ आ गया अतिथि तो के माने बिना तिथि के आ जाए एक प्राचीन परंपरा है लोग प्राचीन काल में अतिथि आ जाते बिना तिथि के आ गए बिना डेट फिक्स किए आज हम फलेक्सी में हो दरवाजा खटखटाया खटाया घर आरोप आजकल इसको क्षण मानते ऐतिहासिक भी हो तो पहले से ठीक है पंद्रह मिनट पहले सूचना दे कि हम आ रहे हैं तब तो उनका जो है वो गेस्ट हाउस में उनका कमरा है, तो है उनके सफाई कराई जाए मकई गाले साफ कराई जाए दिखाई जाए खाने वाला रखा जाए हैं उनकी तैयारी पहले की जाए तब वो हमें करा करके खेले ये आजकल की तरह हो बिना बुलाई लेकिन प्राचीन काल में बिना बुलाई आ जाए तो बहुत पसंद अतिथि और बड़ा आदर्षक कारण उनको बैठा लें रखें खिलावें अतिथि का सम्मान भी होता है अतित्य। जैसे अतिथि प्रिय लगता है ऐसे शंकर को तो ऐसे ही रहेंगे भगवान के चरित्र भी प्रिय लगते हैं इसमें और भाव भी है उनको थोड़ा थोड़ा आप विचार करोगे तो उसमें पता लगेगा कि अतिथि का सम्मान तुलना क्योंकि अतिथि पूज्य के संपरा रिखे कामदन दारिद्रभा रिखे दरूपी दादागि के लिए भगवान के चरित्र जो है घन के समान कामद धन के समान है जैसे कोई दरिद्र है तो दरिद्र व्यक्ति का हृदय जमता रहता है तो दरिद्रता की तुलना तो दावागी से की जाती है निरंतर सुलगती रहती है दरिद्री व्यक्ति का हृदय निरंतर सुलगता रहता है हाँ, दरिद्री है दरिद्री है कुछ नहीं है वो कमर रहे हैं ये जो समस्या उसकी व्यक्ति है इस आदमी को शांत कैसे किया जाए तो कहते भगवान की कथा सुनो भगवान की कथा सुनते सुनते ये दावाद में शांत हो जाए कैसे शांत हो जाएगी कहते जो कामनाएं हैं धन संपत्ति इत्यादि की पूर्ति हो जाएंगे वो सब वस्तुएं मिल जाएंगे जहाँ वो प्राप्त हो गए वहां से उसकी दूर हो जाएगी इसलिए कहते कामक धन जैसे जल जैसे मेरी जल प्रदान करता है ऐसे भगवान की कथा काम्य पदार्थों की उपलब्धि खराब होता है संसार के जो भी खाना चाहिए लक्ष्य चाहिए धर्म चाहिए जो गंदी रोज को नहीं मिल रहा है वो सब मिलने लगे मंत्र महामणि विषय ज्याल के और कहते हैं विषय ज्याल के लिए ये मंत्र और मन के समान है सर काट ले तो क्या उपचार करे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाओ सांप के को को उतारने का मंत्र मंत्र मंत्र जानता हो तो वो पढ़े पढ़े पर उतारे या तो सांप के को उतारने के लिए सांप की मणि जिसके पास हो उसके पास ले जाओ तो उस मणि को जहाँ सांप ने काटा है उसी जगह रख देगा वो तो वो मणि उस विष्को खींच ली विश्व छुटकारा करने के लिए दो का एक मन्द या तो मंत्र के मंत्री तो कहते हैं अब यहां पर साथ का साय क्या है कहते हैं जो विषय है यही सान विषय ये सब जिस पर दिशू ये इंद्रियों के विषय है जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले हैं ये विषय ही विषय व्यक्ति इनका सेवन अमृत समृत करके करता बड़े है, है लेकिन नहीं है। ये मन में साफ -साफ कह शंकराचार्य जी ने कि कांक्षा यदि वही तबाश थी दूरा विषयान विषम यथा अगर आप चाहते हो कि आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए तो विषयों को दूर से ऐसे छोड़ दें जैसे कोई विष्ण के पास नहीं जाता जैसे में हाथ नहीं लगाता इसी प्रकार से आप विषय के साथ मिल मत जा सेवन मत करो इन विषय से विषय रूपी कैसे ये दिश्य तो, दिश्य तो साथ लगे हुए बिल्डा तो को चाहता इनको भोगता यही अच्छे लगते लगते हैं अब छूटे कैसे ये तो कहते हैं छूटे भी कैसे ये मंत्र महामणि यही भगवान के चरित्र है ये मंत्र के समान है पर महामन के स्मरण भगवान के चरित्र और गुणग्राम दोनों की बात कहते भगवान के चरित्र उनको सुनो भगवान के गुणग्राम है उनका स्मरण करो तो इसी से ये सब विषय छूट जाएंगे विष्णु के पीठ समाप्त हो जाए ने तथ कठिन कुअंग भाल के भाल के पुअंग हमारा पार्ब तो बड़ा खराब इसलिए जन्म बड़े पाप क्रम अब इसमें हमारा कार्व ऐसा उत्पन्न हो गया है कि बुद्धि का अनुदन गलत काम हो जाते हैं नाना प्रकार के दुख होते हैं सारा संसार हमारा ग्रोधी है ये दुर्भाग्य हमारा ऐसे व्यक्ति अपने दुर्भाग्य की शिकायत करते हैं ये दुर्भाग्य कैसे छूटे इसे छुटकारा कैसे हो तो कहते हैं ये भाल के जो कुक है ये दुर्भाग्य छूट जाएगा मेटा तो कठिन कुअंक भाल के भगवान के रामचरित्र भगवान के गुणराम ये सब व्यक्ति के जो है इसके इन सबको छुड़ा देता है सबसे मुक्त करा देता है कठिन के, के, के समान है और कहते दिन कर सूर्य करने वाले जो है प्रकाशमान है के ये जैसे सूर्य की प्रकाशमान किरणे अंधकार का नाश कर देती है इसी प्रकार से भगवान के चरित्र के अंधकार हरण करने वाले और सेवक साल जलधर से और जैसे जलधर है, जलधर वाले मेघ जैसे मेघ बचता है तो धान का पालन होता है धान को पानी मिलता है धान हरा होता है, है। ऐसे ही ये जो भगवान के चरित्रों को सुनता है उससे भगवान के जो भक्त हैं उनकी भक्ति बढ़ती है भक्ति भावना बढ़ती है अभिमत दान देवतर वर्षे और कहती है सभी अभिमतों को देने वाला जिस व्यक्ति को जो कामना हो जो इच्छा हो ये भगवान के चरित्र सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं कैसे देवतर वर से जैसे कल्प्रक्ष हो देवतर कल्वृक्ष हो जैसे स्वर्ग में कल्प तक सुझ कि की नीचे जाओ तो जो कामना करोगे सब पूरी हो जाती है ऐसे जो भगवान के इन क्षेत्रों को सुनता सुनाता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है सेवक सुलभ सुखद हरिहर से और इसकी सेवा करने से सुलभ सुखद हरिहर से जैसे ये हरिहर जैसे सुखदायक हैं उसी प्रकार से भगवान के क्षेत्र भी सुलभ है और सुखदायक है एक कहते हैं हरिहर के माने भगवान विष्णु और हर के माने शंकर जी जैसे भगवान विष्णु है जैसे भगवान शंकर जी है जैसे ये सुखद है और सुलभ है इसी प्रकार से ये भी सुलभ है भगवान की चरित्र भी सुलभ है भगवान की गुणगाथा भी सुलभ है आप इनको इनका श्रवण करो तो ये सब जो है सुख प्राप्त होगा शांति प्राप्त होगी फिर कहते हैं सुखवी सुखवि सरगम मन उदगन से रूपी कवि के हृदय रूपी आकाश में ये भगवान के चरित्र चरित्रागणों के समान है जिसे रात्र में तारागण जो चमछनाते हैं तो आकाश की शोभा है ऐसे कवियों के हृदय के आकाश की शोभा क्या है ये भगवान के चरित्र है तारागण के समान सुखवि सरद नभ से माने हैं रात्रि में सर्वृत्त की रात्रि हो उस तो समय तारे बहुत साफ दिखाई देते हैं सर्वृत्त की रात्रि में स्वच्छ होती है तारा मंडल भी जो अन्य ऋतुओं में नहीं तारा दिखाई देते हैं वो भी उन दिनों में दिखाई देने लगते हैं और सर्द की पूर्णिमा हो तो चंद्रमा भी खूब प्रकाशित है तारे भी खूब छिटके हुए हैं तो उस समय आकाश रात्रि का आकाश जैसे सुंदर शौभामन होता है ऐसे कवियों का हृदय इस भगवान के चरित्रों से गुणग्राम से वो मंडित होता है शोभामान होता है राम भगत जन जीवन धन से राम भक्तों के लिए तो ये भगवान के चरित्र भगवान के गुणग्राम जीवन ही है धन ही है जीवन और धन अलग अलग कर लो तो जैसे किसी व्यक्ति के लिए जीवन जीवन है जीवन है तब तक तो जीवन नहीं तब क्या <clears throat> जैसे धन है व्यक्ति को लगता धन है तो सब कुछ है धन नहीं तो कुछ नहीं तो जैसे अन्य व्यक्तियों को जीवन और धन मूल्यवान दिखाई देते हैं ऐसे भक्तों को तो भगवान की चलकर ही मूल्यवान दिखाई देते लोभी को धन प्रिय है जैसे व्यक्ति को, को अपना जीवन प्रिय है इसी प्रकार के तो भक्तों को भगवान के चल प्रिय है भगवान के गुणग्राम प्रिय है और कृतना सकल सुकृति सकल सुकृत फल भूरी भोग से और कहते हैं कि जितने भी शुक्र पुण्य है उनके फल जितने भी पुण्य हैं, उनके जो हुए फल प्राप्त होते होंगे वो फल सब इससे प्राप्त होने वाले हैं भगवान रामचरित्र से भगवान के रामचरित्र का स्मरण करें उनके भगवान की गूंगा गाएं, तो समस्त पुण्यों का फल भी प्राप्त होता है और जगहित निरुपद साध लोग से और जैसे संसार में सबका हित करने वाले साधु लोग हैं साधु लोग सारे संसार का निरुपाधिक रूप से कल्याण करते हैं निरुपाधिक माने बिना ब्या के बिना किसी बाधा के बिना किसी उपाधि के साधु लोग बिना किसी स्वार्थ के बिना कोई हानि पहुँचाए सारे समाज का हित करते हैं। इसी प्रकार से ये भगवान के चरित्र सारे लोग का कल्याण करने वाले है और सबका हित करने वाले है उनका उसमें कोई स्वाद नहीं उनमें कोई अपना उनका लोभ नहीं किसी का ये अहित नहीं करते ये भगवान के चरित्र अहित किसी का नहीं करेंगे सबका ही करेंगे। सकल सेवा सेवक मन भगवान उस के जो भक्त है उनके मन रूपी मान के तो ये चरित्र हंस के समान है जैसे मान में हंस विचरण किया करते हैं ऐसे भगवान के भक्तों के भगवान के चरित्र कोई बार-बार याद आते रहते हैं कोई बार बार घूमते रहते हैं हमारे तो भक्तों को तो भगवान के चरित्र भगवान के जो बड़े हैं, गंगा और ये भगवान के चरित्र ऐसे पवित्र करने वाले हैं जैसे गंगा जी की तरंगें पवित्र करने वाले हैं गंगा जी में स्नान करो हम तो पाप दूर हो जाते हैं गंगा जी के धारा में खड़े हो और गंगा जी की धारा शरीर से स्पर्श करती है तरंगे आकर के शरीर से स्पर्श करती है तो एक एक तरंग मानो एक एक पाप को बहा ले जाती है धक्का मार करके ले जाती है तरंग शरीर में रहने नहीं देती पाप तक आगे ले जाती है ऐसे भगवान की कथा एक एक कथा भगवान की सुनो तो सारे पाप भीतर कितने भरे हुए सब दूर होते चलेगा साफ होते चलेगा ये भी कहते हैं कि भगवान गंगा के किनारे जाओ गंगा के जल में प्रवेश न करो केवल गंगा के तर के ऊपर बैठते हुए गंगा जी की लहरों के दर्शन करो तो भी आप दूर हो जाओ गंगा जी की लहरें उनका प्रभाव नित्र के द्वारा मन के ऊपर पड़ता है और वहां पहुंच के वो आपक नाश कर देते हैं गंगा का बड़ा प्रभाव दर्श बरस नज्जन पाना ये चार बात है ये चारों वो उसके पापों को दूर करने वाले बरस पर स्नान करना पाना पी लेना इनमें से कुछ भी करो चार में से तब गंगा जी पवित्र करने वाले हैं फिर कहते हैं कुपत तो कुछ अब देखो ये जो है कुपथ कुपथ समझ लो कुक गलत रास्ते पर चलना कुमार्ग पर चलना कुतर्क करना माने जो गलत बात है उसी को सही से बखने की कोशिश करना कुतर्क कुचाल कुचाल माने बुरा चरण और कली कली के जो और दोष है कपट दम्भ आखंड ये सब जितनी भी दुर्गुण है इन सब दुर्गुणों को इन सारी समस्याओं की कथा जला करके भस्म कर भस देती है कथा सुनते रहे या एक ही नहीं रह जाएंगे कैसे ईंधन अनल प्रचंड जैसे अग्नि में ईंधन डालो तो ईंधन डल करके भस्म हो जाता है ऐसे ही भगवान की कथा उस अग्नि के समान है जो इन सबका जला करके धंस कर देती है धन राम गुणग्राम राम गुणग्राम इन सबको दहन करने वाले जला देने वाले है भगवान राम के गुणग्राम उनका स्मरण करो गुणग्रामों का स्मरण करो भगवान का स्मरण करो भगवान के गुणग्रामों ध्यान के समय भगवान राम का स्मरण किया जाता है ध्यान करते हैं भगवान राम ध्यान में आ गए उनका सुंदर स्वरूप ध्यान में आ गया तो केवल उनके सुंदर स्वरूप ही ध्यान नहीं करते उनके गुणों का भी ध्यान करते हैं भगवान प्रसन्न है उदार है कृपाल है क्षमाशीन है सबका कल्याण करने वाले हैं सबके साथ प्रेम रखने वाले हैं ये सब जो भगवान के गुण हैं, वो सब गुणों का भी स्मरण उनके साथ में ये सब इनका गुणों का स्मरण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है व्यक्ति के स्वयं अपने व्यक्तित्व में भी गुण आते हैं जब भगवान के गुणों का स्मरण करेंगे तो भगवान समझेंगे ये व्यक्ति तो हमारे गुणों को बड़ा प्रेम रखता है हर भर्म को याद करता है तो भगवान कहेंगे अच्छा तुम इन गुणों को चाहो तो हमसे ले जाओ हमारे पास ये बहुत भंडार है इनका तुम भी चाहो तो थोड़ी ये